श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र नाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र नाथ की सत्यनिष्ठा बचपन से नरेंद्र सत्यवादी थे यौवन काल में उनकी वह सत्यनिष्ठा विशेष रूप से बढ़ गई थी वे कहते थे मिथ्या समझकर मैंने कभी किसी लड़के को भूत प्रेत या हवा का डर नहीं दिखाया और घर में उस तरह यदि कोई बच्चों को डराता था तो मैं उसे बहुत फटकारता था अंग्रेजी पढ़कर और ब्राह्म समाज के संपर्क के कारण मेरी वाचिक सत्यनिष्ठा यहाँ तक बढ़ गई थी सुदृढ़ शरीर सुत्रिक्षण बुद्धि और अद्भुत मेधा तथा पवित्रता लेकर जन्म ग्रहण करने के कारण नरेंद्र सदा आनंद में मग्न दिखाई पड़ते थे व्यायाम संगीत वाद्य और नृत्य की शिक्षा मित्रों के साथ निर्दोष हास आदि सब प्रकार के विषय में वे निसंकोच अग्रसर होते थे बाहर के लोग उन्हें इस प्रकार आनंद मनाते देखकर उनके चरित्र में कभी कभी दोष की कल्पना करते थे परंतु तेजस्वी नरेंद्र लोगों की निंदा या प्रशंसा की कभी परवाह नहीं करते थे लोगों की मिथ्या निंदा का खंडन करने में भी वे कभी नहीं चकते थे गरीबों पर नरेंद्र की दया गरीबों के प्रति दया करना नरेंद्र का स्वभाव ही था बचपन में दरवाजे पर भिक्षुक आकर वस्त्र बर्तन अन्न आदि जो कुछ मांगता उसे वही दे देते थे घर के लोगों को जब पता लगता तब वे बालक को बहुत धमकाते और भिक्षुक को पैसा देकर उन वस्तुओं को वापस ले लेते थे कई बार ऐसा होने के कारण माता ने एक दिन नरेंद्र को दो दुमंजले के कमरे में बंद कर दिया उसी समय एक भिखारी घर के सामने आकर भिक्षा देने के लिए ऊँचे स्वर से चिल्लाने लगा बालक नरेंद्र ने अपनी माँ के कुछ उत्तम वस्त्र खिड़की से ही फेंक कर उसे दे डाले नरेंद्र नाथ का क्रोध माता कहती थी बचपन से ही नरेंद्र के भीतर एक बड़ा दोष था किसी कारण कभी क्रोध आने पर वह एकदम आपे से बाहर हो जाता था और घर का सामान तोड़ फोड़ डालता था पुत्र कामना से काशीधाम के वीरेश्वर महादेव के निकट मैंने मनौती की थी संभवतः विरेश्वर ने अपने एक भूत को भेज दिया है नहीं तो क्रोध आने पर इस तरह भूत जैसा बर्ताव क्यों करता बालक के उस भीषण क्रोध की एक अच्छी दवा भी उन्होंने निकाल ली थी जब वह किसी तरह शांत न, न होता तो विरेश्वर महादेव का स्मरण कर उसके सिर पर एक दो घड़े जल उड़ेल देती थी इससे बालक का क्रोध एकदम घट जाता था दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव से भेंट करने के कुछ दिनों बाद नरेंद्र ने हमें बताया था धर्म कर्म करने के लिए आकर और कुछ हो न हो क्रोध को उनकी ईश्वर की कृपा से वशीभूत कर सका हूँ पहले क्रोध आने पर मैं अपने को भूल जाता था और अनेक अनर्थ करके फछसाया करता था अब कोई निष्कारण मार भी दे या हानि भी पहुँचाए तो भी उस पर उतना क्रोध नहीं आता नरेंद्र नाथ के मस्तिष्क और हृदय का सम समान उत्कर्ष मस्तिष्क और हृदय दोनों की समान उत्कर्ष प्राप्ति मनुष्यों में प्रायः दिखाई नहीं पड़ती जिनमें ऐसा होता है वे ही समाज में किसी न किसी विषय का महत्व प्रतिष्ठित कर सकते हैं फिर आध्यात्मिक जगत में जो लोग अपना असाधारण भाव प्रमाणित कर सक जाते हैं उनके जीवन में बचपन से ही हृदय और मस्तिष्क के साथ कल्पना शक्ति की प्रविधि भी दिखाई पड़ती है नरेंद्र के जीवन की मीमांसा करने से यह बात सत्य रूप से समझ में आ जाती है इस संबंध में हम एक दृष्टान्त उद्धारित करते हैं नरेंद्र नाथ की प्रथम ध्यान तन्मयता रायपुर जाने के मार्ग में नरेंद्र के पिता एक समय विशेष कार्यवश मध्य प्रदेश के रायपुर नामक स्थान में कुछ दिन के लिए रहे थे फिर यह देखकर कि वहाँ अधिक समय तक रहना पड़ेगा उन्होंने अपने परिवार के लोगों को वहां आ जाने के लिए लिखा उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी नरेंद्र नाथ के ऊपर ही पड़ी उस समय उनकी आयु चौदह पंद्रह वर्ष की थी मध्य प्रदेश में उन दिनों रेल नहीं थी इसलिए रायपुर जाने के लिए हिंसक जंतुओं से पूर्ण जंगलों के बीच होकर दो सप्ताह से भी अधिक का बैलगाड़ी का रास्ता था इस प्रकार कष्ट सहते हुए भी नरेंद्र कहते थे वनस्थली का अपूर्व सौंदर्य देखकर वह क्लेश मुझे क्लेश ही प्रतीत नहीं होता था अयाचित होकर भी जिन्होंने पृथ्वी को इस अनुपम वेशभूषा द्वारा सजा रखा है उनकी असीम शक्ति और अनंत प्रेम का पहले पहल साक्षात परिचय पाकर मेरा हृदय मुक्त हो गया था वे कहा करते थे वन के बीच से जाते हुए उस समय मैंने जो कुछ देखा या अनुभव किया वह स्मृति पटल पर सदैव के लिए दृढ़ रूप से अंकित हो गया है विशेष रूप से एक दिन की बात उल्लेखनीय है उस दिन हम उन्नत शिखर विंध्या विंध्य पर्वत के निम्न भाग की राह से होकर जा रहे थे मार्ग के दोनों ओर बीहड़ पहाड़ की चोटियाँ आकाश को चूमती हुई खड़ी थी तरह तरह की वृक्षलताए फल और फूलों के भार से लदी हुई पर्वत पृष्ठ को अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थी अपने मधुर कलरों से समस्त दिशाओं को गूंजते हुए रंग बिरंगे पक्षी कुंज कुंज में घूम रहे थे या फिर कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर रहे थे इन दृश्यों को देखते हुए मैं मन में अपूर्व शांति अनुभव कर रहा था धीर मंथर गति से चलती हुई बैलगाड़ियाँ एक ऐसे स्थान पर आ पहुँची जहाँ पहाड़ की दो चोटियाँ मानव प्रेमवश आकृष्ट हो आपस में स्पर्श कर रही हैं उस समय उन शिंगों का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि पास वाले एक पहाड़ में नीचे से लेकर चोटी तक एक बड़ा भारी सुराख है और उस रिक्त स्थान को पूर्ण कर मधुमक्खियों के युग युगांतर के परिश्रम के प्रमाण स्वरूप एक प्रकांड मधुचक्र लटक रहा है उस समय विस्मय में मग्न होकर उस मक्षिका राज्य के आदि एवं अंत की बात सोचते सोचते मन तीनों जगत की नियंता ईश्वर की अनंत उपलब्धि में इस प्रकार डूब गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा संपूर्ण बाह्य ध्यान लुप्त हो गया कितनी देर तक इस भाव में मग्न होकर मैं बैलगाड़ी में पड़ा रहा याद नहीं जब पुनः होश में आया तो देखा कि उस स्थान को छोड़ काफ़ी दूर आगे बढ़ आया हूँ बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था इसलिए यह बात और कोई नहीं जान सका प्रबल कल्पना की सहायता से ध्यान राज्य में विचरण करते हुए पूर्ण रूप से तन्मय हो जाने की का नरेंद्र के जीवन में संभवतः यही पहला मौका था